पातंजल योग प्रदीप समाधिपात सूत्र चौंतीस उस अभ्यासी ने बतलाया कि बड़े तप और साधन के पश्चात जब उसको किसी एक आसन से छ सात घंटे बैठने का अभ्यास हो गया और प्राण भी किसी विशेष स्थान पर उतनी देर तक स्थिर होने लगे तब गुरु कृपा और ईश्वर अनुग्रह से एक रात दो बजे के समय कुंडलनी जागृत हुई उस दिन से लगभग दो बजे रात के चाहे वह जागता हो सोता हो बैठा हो या भजन कर रहा हो स्वयं विचित्र संस्नाहट के शब्दों के साथ उसके शरीर के सारे स्थूल प्राण सुसुमना नाड़ी में प्रवेश कर जाते और इस स्थूल शरीर से परे होकर सूक्ष्म जगत के नाना प्रकार के अनुभवों को वह ग्रहण करने लगता कुछ दिनों तक इसी प्रकार से कार्यक्रम चलता रहा उसने पाश्चात्य स्परिचुअलिज्म की बातों से सुन रखा था कि सब मृतक आत्माओं से बातचीत हो सकती है वास्तव में यह बात ठीक नहीं है इसको साधन पाठ सूत्र बत्तीस के विशेष वक्तव्य में सम्मोहन शक्ति के प्रकरण में समझाया जाएगा इसका एक संबंधी जिसके प्रति उसका मोह था तो उस समय पूर्व मर चुका था एक दिन उसने संकल्प किया कि आज रात अपने निश्चित समय पर उसको देखेंगे कि वह कहाँ है ठीक रात के दो बजे के पश्चात जब सूक्ष्म जगत के अनुभव का कार्य आरंभ हुआ तो उसके समक्ष एक गर्भ आया पूछने पर अपमान और घृणा के साथ बतलाया गया कि वह यह व्यक्ति है जिसको तुम देखना चाहते हो इस गर्भ रूप में अमुक घर और अमुक स्थान में है यह सब बातें कई मास के पश्चात ठीक निकली किंतु उसी दिन से उस साधक का वह कार्य बंद हो गया और दो वर्ष तक कई घृणित रोगों में ग्रस्त रहा जिनके कारण अभ्यास पर बैठना असंभव हो गया अंत में रान पर गांठ वाले फोड़े निकलने आरंभ हुए जब पांचवा फोड़ा निकल रहा था तब एक दिन उसको अपनी इस अधोगति की अवस्था पर अत्यंत शोक और दुख हुआ उस रात दोनों हाथों को नीचे की ओर सीधा करके दीवार का सहारा लेकर यह निश्चय कर लिया कि पिछली अवस्था को प्राप्त किए बिना न उठेगा अधिक समय बीतने के पश्चात उस अवस्था में प्रकाश के साथ एक आवाज़ आई कल आएंगे उसने उत्तर दिया नहीं आज ही आना पड़ेगा थोड़ी देर के पश्चात उस प्रकाश में एक और अत्यंत दिव्य प्रकाश के साथ एक विशाल दिव्य प्रकाश में आकृति उसके समक्ष आई उस समय की सारी बातें वह साधक बतलाना नहीं चाहता किंतु उस सारी रात तथा उसके पश्चात कई दिन तक सुरले मनोरंजक वेदों के मंत्र सुनाई देते रहे उस दिन से उसका कार्य फिर पूर्ववत आरंभ हो गया किंतु यह उससे कुछ विचित्र रूप का था इसमें पिछली जैसी मनोरंजकता और आकर्षण तो न था किंतु उससे अधिक आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला था संभव है कि पिछले अनुभवों की सूक्ष्मता को अधिक समय तक सहन करने योग्य उनका स्थूल शरीर न हो और उसको कुछ विशेष भोगों का भोगना और विशेष कार्यों का करना हो ईश्वर की ओर से जो कुछ भी होता है वह मनुष्य के कल्याणार्थ ही होता है किंतु हमारा उद्देश्य केवल इतना बता देना है कि इन शक्तियों का सांसारिक कार्यों में प्रयोग न करना चाहिए अपने अनुभवों को दूसरों पर प्रकट करने में जहां अपनी इन शक्तियों का ह्रास होना तथा अभिमान और अहंकार का होना है वहां दूसरों के लिए भी अहितकर है योग की रहस्यपूर्ण बातों को साधारण लोग समझने में असमर्स होते हैं परिणाम रूप कुछ अंधविश्वासी बनकर धोखा खाते हैं और कुछ पाखंड रचकर सीधे सच्चे लोगों को धोखा देते हैं परस्पर भी एक दूसरे को अनुभव बताने में राग द्वेष असंतोष और अभिमान की वृत्तियाँ उदय होकर साधना में विघ्नकारी होते हैं